ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति के लक्षण जब महाविद्यालयों से निकलते ही हम युवकों ने रामकृष्ण संघ में योगदान किया तब हम स्वामी विवेकानंद के उत्साह प्रशंसक थे परंतु श्री रामकृष्ण के उस समय जीवित कुछ अन्य महान शिष्यों ने हमें कहा अभी तुम लोग स्वामी विवेकानंद के महान प्रशंसक हो हाँ यह तो अच्छा है लेकिन स्वयं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने पर तुम उन्हें और अधिक समझ सकोगे तथा तो उनकी और अधिक प्रशंसा करोगे यह बात सत्य शुद्ध हुई हमें शीघ्र यह समझ में आ गया कि स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम एक अति महान आध्यात्मिक विभूति थे और उनका मानव जाति के प्रति प्रेम एक उच्च कोटि का था वह सभी स्त्री पुरुषों के साथ आध्यात्मिक संबंध पर आधारित था उन्होंने आत्मा को सभी प्राणियों में छुपा देखा और उनके लिए मानव की सेवा भगवान की उपासना थी यही उच्चतम कोटि की पूजा है महान स्वामी जी ने अपने जीवन के 40 वर्ष पूरे नहीं किए उनका जीवन तथा संदेश आज संसार के लाखों लोगों के जीवन को जीवन दिशा प्रदान कर रहा है श्री राम कृष्ण के अन्य महान शिष्य थे स्वामी ब्रह्मानंद अठारह से अठारह जिन्हें श्री राम कृष्ण अपना मानस पुत्र समझते थे श्री राम कृष्ण के सानिध्य में छह वर्ष बिताने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद ने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में एक तापस के रूप में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या और तीव्र साधना की स्वामी विवेकानंद ने उन्हें रामकृष्ण संघ और मिशन का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया स्वामी ब्रह्मानंद में ज्ञान भक्ति और कर्म का बहुत अच्छा समन्वय था वे अधिकांश समय उच्च आध्यात्मिक चेतना में डूबे रहते थे लेकिन सामान्य धरातल पर उतरने पर वे अपने समस्त कार्य अत्यंत निपुणतापूर्वक करते थे उन्हें महान सिद्धियाँ प्राप्त थीं तथा वे दूसरों के मानसिक क्रियाकलाप को जान सकते थे वे आनंद के महान स्रोत थे उनके सक्षम मार्गदर्शन में मिशन का काफ़ी विस्तार हुआ और बहुत से शिक्षित युवा दिव्यासियों ने संघ में योगदान किया वे जनसाधारण में बिल्ले ही कभी भाषण देते थे तथा दूसरों को औपचारिक आध्यात्मिक निर्देश देने में बहुत सावधानी बरतते थे लेकिन वे आध्यात्मिक शक्ति के एक विशाल भंडार थे जिसका उपयोग उन्होंने अपने शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति तथा दूसरों के कल्याण के लिए किया उसके संस्पर्श में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने को अन्य धन्य समझता था स्वामी प्रेमानंद 1861 से अठारह इस अन्य महान शिष्य थे जिनके बारे में थे रामकृष्ण कहते थे कि इनकी हड्डियां तक पवित्र है कलकत्ता के निकट बेलूर में मुख्य रामकृष्ण मठ की स्थापना होने पर वे उसके व्यवस्थापक बने लेकिन वे एक सरल और तपोमय जीवन यापन करते थे उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और मधुर स्वभाव से बड़ी संख्या में युवक आकृष्ट हुए थे जिनमें से अनेक ने आखिरकार सन्यास जीवन अंगीकार किया उनके प्रेम के प्रभाव से कुछ ऐसे लोगों का जीवन भी परिवर्तित हो गया जो गामी हो गए थे देहत्याग के कुछ समय पूर्व वे पूर्वी बंगाल अर्थात वर्तमान बांग्लादेश की भाषण यात्रा पर गए और अपने व्यक्तित्व की दिव्य पवित्रता और वाक्यता से वहाँ एक हलचल मचा दी स्वामी शारदानंद अठारह सौ से उन्नीस सौ सत्ताईस श्री रामकृष्ण के एक अन्य शिष्य थे उन्होंने जिन्होंने बाद में रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रथम महासचिव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री रामकृष्ण के देह त्याग के बाद उन्होंने कम उम्र में संसार त्याग कर बरामनगर के रामकृष्ण मठ में योगदान किया स्वामी ने पहले उन्हें प्रचार कार्य हेतु तो अमेरिका भेजा लेकिन शीघ्र ही उन्हें मिशन के संचालन की, की कठिन जिम्मेदारी वहन करने के लिए वापस बुला लिया उन्होंने यह कार्य अपूर्व दक्षता के साथ संपन्न किया श्री रामकृष्ण की दिव्य सहदि श्री माँ शारदा तथा उनके परिवार की देखरेख पर का उनका कार्य उतना ही महान था इन समस्त कर्तव्य कर्मों के बीच समय निकालकर कर स्वामी शारदानंद ने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक श्री रामकृष्ण की बृहद और चिरस्थायी बंगला जीवनी की रचना की जिसका हिंदी अनुवाद इसी शीर्षक से उपलब्ध है स्वामी जी की सबसे अद्भुत विशेषता उनका शांत मृदु सहिष्णु स्वभाव तथा सभी के प्रति महान प्रेम था किसी सन्यासी या भक्त के रोगग्रस्त होने पर स्वामी जी अवश्य उसे देखने जाते तथा उसकी सेवा शुश्रषा में हाट बचाते थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन के सबसे कठिन और निर्णायक प्रारंभिक वर्षों में सक्षम मार्गदर्शन किया स्वामी शिवानंद स्वामी तुर्यानंद स्वामी रामकृष्णानंद स्वामी अद्भुतान और श्री रामकृष्ण के अन्य सभी महान शिष्य ब्रह्मज्ञ पुरुष थे जिन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था परमात्मा के साथ सदैव तादात्म में रहते हुए इन महापुरुषों ने सबके कल्याण में निरव तथा तो क्रियात्मक रूप में स्वयं को लगाया था वे पवित्रता करुणा और भक्ति के पूर्ण विग्रह थे तथा तो उनके सानिध्य में लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त होती थी स्वयं सर्वबंधन मुक्त वे दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील थे उन्होंने चिंतन जगत को अपने पवित्र आध्यात्मिक स्पंदनों और प्रार्थनाओं से समृद्ध किया है उनके आध्यात्मिक प्रवाह के संस्पर्श में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति चेतना के उच्चतर स्तर पर अवश्य उन्नीत होगा तथा पवित्र जीवन की प्रेरणा प्राप्त करेगा मानव जाति का इस प्रकार उत्थान करने वालों में तो हमारे प्रणाम